की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है छायावादी युग के कवि सुमित्रंदन पंत की जन्म तिथि पर उनकी कुछ रचनाएं एवं परिचय सुमित्रंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 में अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक ग्राम में हुआ जन्म के छह घंटे बाद ही मां को क्रूर मृत्यु ने छीन लिया शिशु को उसकी दादी ने पाला पोसा शिशु का नाम रखा गया गुसाई दत्त वे सात भाई बहनों में सबसे छोटे थे गुसाई दत्त की प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में हुई सन 1918 में वे अपने, अपने मंजिले भाई, भाई के साथ काशी आ गए और क्विंस कॉलेज में पढ़ने, पढ़ने लगे।, लगे वहां से मैट्रिक उत्तीर्ण करने, करने के, के बाद वे, वे इलाहाबाद चले गए उन्हें अपना नाम गुसाई दत्त पसंद नहीं था इसलिए उन्होंने नाम बदलकर रख लिया सुमित्रा नंदन पंत। यहां म्यार कॉलेज में उन्होंने इंटर में प्रवेश लिया महात्मा गांधी के आह्वान पर अगले वर्ष उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और घर पर ही हिंदी संस्कृत बंगला और अंग्रेजी का अध्ययन करने लगे सुमित्रा नंदन सात वर्ष की उम्र में ही जब चौथी कक्षा में पढ़ रहे थे कविता लिखने लग गए थे बीसवी सदी का पूर्वार्ध छायावादी कवियों का उत्थान काल था उसी समय नए युग के प्रवर्तक के रूप में हिंदी साहित्य में सुमित्र नंदन पंथ भी अभिहित हुए। इस युग को जयशंकर प्रसाद महादेवी वर्मा सूर्य कांत त्रिपाठी निराला और रामकुमार वर्मा जैसे छायावादी प्रकृति उपासक सौंदर्य पूजक कवियों का युग कहा जाता है सुमित्रा नंदन पंत का प्रकृति चित्रण इन सब में श्रेष्ठ था उनका जन्म ही बर्फ ऐसी आच्छादित पर्वतों की अत्यंत आकर्षक घाटी अल्मोड़ा में हुआ था जिसका प्राकृतिक सौंदर्य उनकी आत्मा में आत्मसात हो चुका था झरना बर्फ लता, भ्रमर गुंजन उषा किरण शीतल पवन तारू की चुनरी ओढ़े गगन से उतरती संध्या ये सब तो सहज रूप से काव्य का उपादान बने निसर्ग के उपादानों का प्रतीक व बिंब के रूप में प्रयोग उनके काव्य की विशेषता रही उनका व्यक्तित्व भी आकर्षण का केंद्र बिंदु था गौर वर्ण सुंदर सौम्य, सौम्य मुखाकृति लंबे घुंघराले बाल कवि का प्रतीक समा, समा शारीरिक सौ उन्हें सभी से, से अलग मुखरित करता था प्रस्तुत, प्रस्तुत है, है प्रकृति सौंदर्य से, से, से, से जुड़ी हुई, हुई उनकी कविता पर्वत प्रदेश में पावस पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश पलपल परिवर्तित प्रकृति वेश मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्रमन फाड़ अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार जिसके चरणों में पलाताल दर्पण सा फैला है विशाल गिरी का गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर मोती की लड़ियों सी सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर गिरिवर के उसे उठ उठकर कर उच्चाकांक्षाओं से तरुवर है झांक रहे निरवन पर अनिमेश अटल कुछ चिंता पर उड़ गया अचानक लोभुधर फड़का अपार वारिद के पर रवशेष रह गए हैं निर्झर है टूट पड़ा धूपर अंबर धस गए धरा में सब उठ रहा धुआं जल गया ताल यूं जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्र जाल दूसरी कविता का शीर्षक है ग्राम श्री फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक शामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक रोमांचित सी लगती वसुधा आई जौक गेहूं हुँ में बाली अर हर हर सनई की सोने की टिंकड़िया हैं शोभाशाली उड़ती भीनी तैलाकत गंध, फूली सरसों पीली पीली लोग हरित धरा से झांक रही नीलम की कली सी नीली रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी मखमली पेटियों सी लटकी छिमियां छिपाए बीज लड़ी फिरती है रंग रंग की तितली रंग रंग के फूलों पर सुंदर फूले फिरते हो फूल स्वयं उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लत गयी आम की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल हो उठी को किला मत वाली मह कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झर बेरी झूली फूले आलू नींबू दाड़ी आलू गोभी बैंगन मूली पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चिट्ठिया पड़ी पक गए सुनहले मधुर पेर अंवली से तरुकी डाल चढ़ी लह लह पालक मह मह धनिया लौकी और सेम फली फैली मखमली टमाटर हुए लाल मिर्चों की बड़ी हरी थैली गंजी, गंजी को मार गया, गया पाला, अरहर के फूलों को झुलसा हाका करती दिन भर बंदर अब मालिन की लड़की तुलसा, तुलसा। बालए गजरा, गजरा काट काट कुछ कह गुपचुप हंसती किन किन चांदी तीसी घंटियां तरल बजती रहती रह खिन खिन छाया तप के हिलको रो में चौड़ी हरितिमा लहराती खो के खेतों पर सफेद कांसों की झंडी फहराती ऊंची अरहर में लुका छिपी खेलती युवतिया मदमाती चुंबन पा प्रेमी युवकों के श्रम से शीवन बहलाता बगिया के छोटे पेड़ों पर सुंदर लगते छोटे छाचन सुंदर गेहूं की बालों पर मोती के दानों से हिमकन प्रातः ओझल हो जाता जग भू पर आता जो उतरा सुंदर लगते फिर कुहरे से उठते से खेत बाग, गृह वन, बालू के सांपों से अंकित, गंगा की सतरंगी रेती सुंदर लगती सरपत छाई तट पर तरबूजों की खेती अंगुली की कंघी से बगुले, कलंगी सवारते हैं कोई तिरते जल में सुरखाप पुलिन पर मग रौटी रहती सोई डुबकिया लगाते सामुद्रिक धोती पीली चोचे धोबिन उड़ अबालहरी बया चाहा चुगते करदम कृमित्रिन नीले नभ में पीलों के दल आतक में धीरे मंडराते रह रहे काले भूरे सफेद पंखों में रंग आते जाते लटके तरुओं पर विहग नीड़, वंचर लड़कों को हुए ज्ञात रेखा छवि टहनियों की ठूठे तरुओं के नग्न गात आंगन में दौड़ रहे पत्ते घूमती भवन सी शिशिर वाद बदली छटने पर लगती प्रिय रितुमती धरित्री सदै स्ना हसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलसाए से सोए भीगी अंधियाली में निशिकी तारक स्वप्नों में से खो मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम जिस पर नीलम लभ आच्छादन निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत निज शोभा से हरता जनमन तीसरी कविता का शीर्षक है संध्या कहो तुम रूपसी कौन व्योम से उतर रही चुपचाप छिपी छाया छवि में आप सुनहला फैला केश कलाब मधुर मंथर मृदु मौन मूंद अधरों में मधुपालाप पलक में निमिष पदों में चाप भाव संकुल बंकिम भ्रू चाप मौन केवल तुम मौन ग्रीव तिर चंपक दुति गात नयन मुकुलित नतमुख जल जात देह छाया में दिन रात कहाँ रहती तुम कौन अनिल पुलकित स्वर्णांचल लोल मधुर नुपुर ध्वनि खग कुल रोल सीफ से जलदो के पर खोल उड़ रही नभ में मौन लाज से अरुण अरुण, अरुण सुकपोल मदिर अधरों की सुरा अमोल बने पावस घन स्वर्ण हिंदोल कहो एकाकिनी कौन मधुर मंथर तुम मौन कहो तुम रूपसी कौन व्योम से उतर रही चुपचाप छिपी निज छाया छबी में आप सुनहला फैला केश कलाप मधुर मंथर मृदु मौन कहो तुम रूपसी कौन अभी आप सुन रहे थे सुमित्रा नंदन पंत के जन्मतिथि पर उनकी कुछ रचनाएं एवं परिचय वाचक स्वर भारती परिमल